द्रम कर्णे शुण व्याम देवा भद्रं पश्येम्श्त्र स्थिरंगे सुुवा कशेम देवित शा शांति शांति अथर्वेदी मांग की कारिका अद्वैत प्रकरण के पंचम कारिका के ऊपर विचार चल रहा था कारिका का अवतरण इसमें इस, इस रूप में था कि वेदांत मत में आत्मा एक है तो जन्म मृत्यु की व्यवस्था नहीं बन पाएगी सुख दुख आदि की व्यवस्था नहीं बन पाएगी इसलिए आत्मा अनेक मानना पड़ेगा अद्वैत मानने से काम नहीं चलेगा को कोई सुखी है कोई दुखी है कोई पैदा हो रहा है कोई मर रहा है जन्म मृत्यु आदि की जो व्यवस्था है सुख दुख आदि की कोई व्यवस्था है उसको देखते हुए आत्म-भेद मानना पड़ेगा इस पूर्व आदि की शंका थी उस शंका का समाधान इस पंचम कारिका में दिया कि जैसे महाकाश एक ही होता आकाश एक ही होता है घट रूपी उपाधि अनेक होने पर आकाश अनेक दिखाई दे रहे हैं वास्तव में अनेक हुआ नहीं है और आकाश एक ही है तो उस स्थिति में एक घड़े में मिट्टी भर गई हो अथवा धुआं बेहतर अग्नि जल रही धुआं से दूषित हो गया हो घड़ा उस स्थिति में सारे घटाकाश धूलि से युक्त नहीं होते इसी प्रकार यहां भी काल्पनिक भेद को लेकर के सुख दुख आदि व्यवहार हो जाता है औपाधिक भेद को लेकर के वास्तविक आत्मभेद मानने की आवश्यकता नहीं है यथे कश्म घटाकाश हैजो दुमा दिदे नमस न सर्वे तथा आ, तथा आत्मा सुखाद भी ऐसा ये कारिका ने कहा था ऐसे एक घटाकाश अनेक बने हुए हैं किंतु वह अनेक औबाधिक है वास्तव में घटाकाश अनेक ने आकाशी है जहां अभी घट बना हुआ है उस स्थान पर पहले भी खोखला बना था आकाश था घटकाल में भी है घट फूटने पर भी रहेगा वह आकाश में कुछ नहीं हुआ है घट मानी मिट्टी के दीवार लगाई घटाकाश नाम दे दिए उसमें घटाकाशत तो उपाधि का है वास्तव में आकाशक तो धर्म सही है उसका तो उपाधि वेद से जैसे आकाश में एक में भूल भर देने से सभी घटाकाश भूल से युक्त नहीं होते हैं उसी प्रकार शरीर आदि यहां अनेक हैं तो शरीर आदि औपाधि वेद से उपाधि अवस्था में एक सुखी दुखी होता हो तो अन्न नहीं होता व्यवस्था चल जाएगी उसमें आत्मभेद मानने की आवश्यकता नहीं है औपाधि भेद से काम चल जाएगा यह सिद्धांति का तर्क है किंतु सांख्य आदि मानते वास्तविक आत्मभेद वैशेषिक मानते वास्तविक आत्मभेद उन्हीं के पक्ष में दोष आने वाला उन्होंने हमारे लिए दोष देने के लिए शुरू किया था किंतु उन्हीं के पक्ष में दोष सांख्य मत में दोष दिया आत्मा निर्लिप पुष्कर मानते हैं गुरु शब्द से बोलते हैं आत्मा को कहते हैं वहां शुग्रु कैसे संभव नहीं उनके मत हमारे यहां तो औपाधिक संभव है, संभ है। वहां कैसे हो सकता है जन्म मरण की व्यवस्था कैसे हो पाएगी वास्तविक मानते हैं उनको दोस्त, उनके दोस्त देने के बाद में वैशेषिक मत न्याय मत न्याय और वैशेषिक को कोई अंतर नहीं है कणाद के द्वारा प्रणयित है वैशेक को विशेष एक विशेष पदार्थ को स्वीकार किया उन्होंने उनके, उनके इसलिए उनको वैशेषिक कहते हैं विशेष नाम का जो पंचम पदार्थ है उन्होंने मान लिया है इसलिए वैशेषिक का विशेष विशेष बोलते हैं इसलिए वैशेषिक तो वो हो चाहे कणाद न्याय मध हो गौतम मत हो, हो। दोनों का एक ही जैसा ही होता है केवल प्रमाण में कुछ भेद है वैशेषिकों ने दो प्रमाण को माना है अनुमान प्रत्यक्ष और अनुमान नई आयोग ने चार माना है गौतम ने चार प्रमाण माना है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द इतने में भेद है बाकी विषय समान ही होते हैं गौतम ने सोलह सब सोलह विषय कहा सोलह पदार्थ बताया उन्होंने बैशे सात बताया किन्तु तो अंत में जाकर के बैशे नई आयोगों ने घुटना कह दी हमारे जो सोलह पदार्थ है ये साथ में अंतर्भुत हो जाते हैं तो साथ ही मान के चलते हैं स्थिति है। तो उनके मत में दोष देना चाह रहे हैं वो भी आत्म-भेद वास्तविक मानते हैं नैया एक वैशेषिक आदि जो होते हैं आत्मा में भेद वास्तविक भेद मानते हैं हमारे यहाँ औपाधिक भेद सम मान करके काम करते हैं सुख दुखादि भेद जन्म बर्वादि भेद सब मानते हैं औपाधिक है किंतु उनके यहाँ वास्तविक मानते हैं तो इसको लेकर के आप वैशेष्य के भाष्यकार को तर्क देना चाहते हैं भाष्य में कहा था ये आहुर वैशेषिकादय इच्छादय आत्मसभा वैशेषिक आदि का मान्यता है इच्छा इच्छादी जो नवगुण हैं आत्मा में संवा बुद्धि शोक दुख इच्छा द्वेष धर्म अधर्म संस्कार शोक दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार ये जो नव होते हैं यह आत्मा मात्र संवाही है इच्छा मित्र नहीं है आत्मा में ही है बुद्धि आत्मा में, में बुद्धि माने क्या आत्मा में ही है आत्मा का गुण है नवगुण विशेष गुण है आत्मा में बुद्धि सुख दुख, सुख दुख आत्मा का ही होता है इच्छा द्वेश प्रयत्न धर्म अधर्म और भावना नाम है संस्कार संस्कार तीन मानते हैं वो लोग स्थितिथापक वेग भावना संस्कार के तीन भाग मानते हैं एक स्थिति थापक भावना है वो पृथ्वी में है पृथ्वी में है जैसे किसी वृक्ष को हम खींचते हैं शाखा खींचते हैं नीचे आया हुआ जब हम छोड़ देते हैं तो ऊपर जाता है वो ऊपर लेने का काम कौन कर रहा है नीचे लाने का, का, का हमने किया था तो शाखा को खींचने का काम हमने किया हमारे गुरुत्वन के कारण आ गया अब जब ऊपर जाता भी क्रिया हो रही कोई कोई है क्या है वहां एक स्थिति स्थापक नाम का संस्कार है मान पूर्व स्थिति को में पहुंचाने वाला संस्कार है उस शाखा में इसलिए वहां पहुंचा देता है पृथ्वी है वो स्थित संस्कार और वेग और संस्कार पांच द्रव्यों में माना है उन्होंने पृथ्वी जल तेज वायु ये सब दौड़ने वाले हैं और मन वेग नाम और संस्कार होता है उनकी मान्यता है और भावना नाम के एक संस्कार है जो आत्मा में है जिस संस्कार के पल पर हमें स्मरण होता है जो पहले हम अनुभव करते हैं तो उसके बाद उसका जो संस्कार रह जाता है उस संस्कार को नहीं आए को भावना कहा भावना नाम का संस्कार है जिसके कारण से अनुभूत वस्तुओं का कालांतर में स्मृति होती है उसको भावना नाम के संस्कार मानते हैं तो यह संस्कार शब्द से जो नवगुण गिनाया हुआ है वेद को नहीं लेना स्थिति को नहीं लेना लेना किस पे भावना तो नवगुण वाले मानते ही ये और पांच गुण तो सामान्य गुण सभी भी मानते ही है ये पृथक समयोग विभाग परत्व अपरत्व है ना हाँ विभाग पृथक्व हम्म, हो जाएगा संख्या परिमाण प्रत्येक में एक संख्या है अपनी संख्या है परिमाण है अपना परिमाण है और समय विभाग पृथक अयम अस्मात पृथक जब युक्ति होती है संयोग होता है विभाग होता है संख्या परिमाण पृथक समयोग ये तो सभी द्रव्यो में है पांच तो सामान्य गुण है सभी में है बाकी ये जो नौ गुण आत्मा में विशेष है मिल करके चौदह गुण होता आत्मा। है आत्मा का ऐसा मानते हैं आत्मा में चौदह गुण बैठे हैं चौबीस गुणों में से चौदह गुण आत्मा में है, ऐसा मानते हैं तो इन्होंने कहा आत्मा आत्मसमवाई आत्मा में संबंध रखते हैं सुख दुखादि इच्छा दिखेष ने कहा तदापि असत जैसे सांख्यों का नहीं बना इनका भी अच्छा नहीं ठीक नहीं असत है इनका विशेष गुण अच्छा नहीं यही कहा इसका इसी के टीका चलनी है ये तो के टीका है बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार नव विशेष गुणा ये नवगुण को विशेष गुण मानते हैं वो लोग और ये आत्मात्री मानते हैं आत्मा में ही रहते हैं नवगुण अन्यत्र नहीं होते बुद्धि मानी ज्ञान है वो बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार नव विशेष गुण नव है विशेष गुण जो आत्मा में रहने वाले विशेष गुण नव नवगु� अच्छा, प्रत्येकम ये ये जो है, जो नवगुण नवगुण सारे आत्मा में व्यवस्थित होकर के बैठे सब आत्मा में पाए जाते हैं ये नवगुण तेज माने ये नवगुण प्रत्येकम आत्मसु प्रत्येक आत्माओं में क्योंकि आत्मभेद मानते हैं वो उन आत्माओं में समवेता व्यवस्थित रूप से समवाय संबंध से रहते हैं ऐसा उनकी मान्यता है तीन नंबर की टिप्पणी व्यवस्था या देवदत्त आत्म समवेत बुद्धि सयव सुखादिमान देवदत्त में समवाय संबंध से रह रहे जो बुद्धि सुख दुख इच्छा आदि वो ही देवदत्त ही सुखादिमान होगा उसे व्यवस्थित है एक दत्त वाला सुखादि से देवदत्त सुखादि नहीं होगा देवदत्त में रहने वाले जो सुखादि गुण हैं, उनके द्वारा देवदत्त ही होगा सुखादिमान ये व्यवस्था है ये टिप्पणी बोल रहे हैं देवदत्त आत्म समवेत बुद्धि सुखादि भी देवदत्व में रहने वाला जो सम्वाय समय बुद्धि सुखादि जो भी नवगुण रह रहे हैं देवदत्त में उससे सएव माना देवदत्त एवं देवदत्त ही बुद्धि सुखादिमान ऐसा होगा माना एक नहीं होगा देवदत्व में रहने वाले गुणों से एक दत्व सुखी दुखादि नहीं होगा ये व्यवस्था प्रत्येक आत्मा में व्यवस्थित होकर के नवगुण रहते हैं ऐसा उनके कहना है स्वीकृत उनके द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाता है किन्तु आगे देखते हैं तेम व्यवस्था अनुपत्या प्रतिदेहम आत्मभेद वो गुणों की जो व्यवस्था है नवगुणों की व्यवस्था एक व्यक्ति सुखी है एक दुखी दुखी ऐसी स्थिति तो वहां देवदत्त सुख एक में नहीं है एकदत्त निष्ठा देवदत्त में नहीं है ऐसी जो व्यवस्था बनी हुई है एक शाम व्यवस्था अनुपत्या उनकी व्यवस्था हो नहीं पाएगी एक आत्मा मानने से एक ही काल में एक व्यक्ति दुखी हो रहा है एक व्यक्ति सुखी हो रहा है इसका मतलब एक व्यक्ति में रहने वाला सुख उसमें नहीं है अगर एक ही आत्मा हो तो होना चाहिए था ये तर्क है उनका तेषाम अनुगुणान व्यवस्था अनुपत्या व्यवस्था नहीं हो पा से सिद्ध हो जाता है वो अनुमान बोलोगे बिद्रे की बोलेंगे अर्थापत्ति को नहीं व्यवस्था तो न होने से प्रतिदिन हम आत्मभेद प्रत्येक शरीर में आत्मभेद की सिद्धि होती है एक ही अवस्था एक ही काल में एक दुखी हो रहा है एक सुखी हो रहा है अगर एक ही तो आत्मा हो तो एक ही सुखी होने पर सबके सुखी होना चाहिए ऐसा होता नहीं व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है देवदत्त निष्ठ सुखादी के द्वारा देवदत्ता सुखादिमान होगा एक नहीं होगा इसलिए आत्मभेद की सिद्धि होती है माने वास्तविक भेद सिद्ध होता है आत्मा का ऐसा वैशेषिक नैयायिका कहना है एक अब प्रश्न उठता है पूछते हैं सिद्धांत तुम जो आत्मभेद मानते हो कि बुद्धिया रूपाधिपत आत्मव्यापी न कित है ये जो सुख दुख इच्छादी बुद्धि आदि को आत्मा का गुण मानते हो क्या व्याप्य वृत्ति है कि अव्याप्य वृत्ति है ये जैसे देखो संयोग दो का संयोग एक देश में होगा पूरे में संयोग नहीं होता यह अव्याप्य वृत्ति गुण है और घट में जो रूप होगा व्यापक वृत्ति है व्यापक वृत्ति संपूर्ण घर में बैठा होगा, पूरे घर में रूप होगा संयोग आदि जो होते हैं वो अव्यापक वृत्ति एक देश में होता दूसरे देश में तो दो तो गढ़ा एक जगह रख दिया तो एक कोने में संयोग है बाकी तो नहीं है अव्यापी वृत्ति होते हैं तो सुख दुखादि जो आत्मा का नवगुण तुमने माना है सिद्धांति पूछ रहे हैं वह क्या व्यापक वृत्ति वाले हैं कि अव्यापति है ये पूछ रहे जिन बुद्धिदाय जैसे रूपादि होते हैं व्यापी वृत्ति वाले होते हैं रूप जिसका जो होगा पूरे में होगा एक देश में नहीं होता कि आत्मा में रूपाधिपत आत्मापी ना क्या आत्मा में पूरे आत्मा को ढग रहा है वो बुद्धि सुख दुखादी पूरे आत्मा में व्याप्त होकर के बैठे बुद्धि सुखादि कि वो आदिपति एकदिश अथवा जैसे संयोग एक देश वाला होता है उसी प्रकार आत्मा के एक पुणे में बैठा हो गुण एक देश में हो नवगुण क्या मानना चाहते है? ये प्रश्न किया सिद्धांत ने चार की टिप्पणी आत्मव्यापी न्याप्य वृत्तिया माने व्याप्त वृत्ति से रहते हैं एक एकदेश वृत्तिया मानी अव्यापी वृत्ती अव्यापी वृत्ति से रहते हैं कैसे रहते हैं उगुण अरे आत्मा के एक कोने में है या सर्वदेश में है ये प्रश्न किया सिद्धांत ने नाद्य पहला वाला कहना बनेगा कर पहला कौन है व्यापी होती है पूरे आत्मा में जो बुद्धि आदि है पूरे आत्मा को घेर करके बैठे ऐसा मानना संभव नहीं क्यों ज्ञानादि गुणा आश्रय व्यापी नाम आश्रय समृत सर्वस्विन पर्यायरण ज्ञात आदि व्यवहार करने का तो प्रसन्न देखो वैशेषिक नई आयोग ने आत्मा को भिन्न भिन्न तो माना प्रत्येक शरीर में जीवात्मा को भिन्न भिन्न माना किंतु सबको व्यापी माना हुआ है व्यापक मान ये भी विभू है वो भी जितने आत्मा सब है सब विभू में जीवात्मा को भी विभू का विभू नित्य बोलते हैं विभू है नित्य है विभू है व्यापक है, है तो एक व्यक्ति को सुख हो गया मान एक व्यक्ति निष्ठा आत्मा कैसे आत्मा है विभू है तो दूसरे के आत्मा के साथ संबंध होगा कि नहीं होगा उसका वो भी विभू है यह भी विभू है तो एक के सुखी होने पर तुमने आत्मभेद मानने भी सब सुखी होने लग होना चाहिए क्यों हो रहा है सारे आत्मा विभू हैं तो एक में होने पर सर्वदेश देश व्यापी सुखादी हो तो एक देश में हो गया तो सर्वी देश में आ जाएगी जितने आत्मा है सब में होने चाहिए होता है क्या व्याप्य वृत्ति ये परेशानी ये कह रहे हैं ज्ञानादि गुणान आश्रय व्यापी नाम अगर ये आश्रय व्यापी माने के जहां रह रहे हैं व्याप्त तो होकर रह रहे हैं आत्मा में रहते हैं तुम्हारे मत में तो आत्मा में व्याप्त तो होकर के ज्ञान आदि बुद्धि आदि रहते सुख दुख आदि स्थिति में क्या होगा तो व्यापक तो वृत्ति मानने पर आश्रय संश्रय तुम्हारा आत्मा हो गया ज्ञान आदि का एक आत्मा उसके साथ सभी आत्मा का संयोग संबंध है वो भी आत्मा ये भी आत्मा ये भी आत्मा सब विभु है तो सारे आत्मा का संयोग हो रखा है तो आश्रय व्यापी नाम आश्रय संत है आश्रय व्यापी यदि मानोगे गुणों को सर्वदेश व्यापी मानोगे तो इस आत्मा के साथ दूसरे आत्माओं का भी संबंध है आश्रय है। सर्वस्व उस सुखादि का जो आश्रय आत्मा है उसके द्वारा संयुक्त तो हुए सारे आत्मा पर सर्वस्व पर्याय अपर्या एक साथ सभी आत्माओं में एक साथ क्या सा, सा, सा, होना चाहिए ज्ञात व्यवहार सबको प्रत्यक्ष होना चाहिए सुख हो गया तो सबको होना चाहिए तुम्हारे ही मत में यह आप वेदवादी के मत में आत्मा को विभूत तो मानते हो और गुण गुण जो रह रहे हैं वो भी व्यापक वृत्ति से मानोगे तो ये दोष आ जाएगा होना पड़ेगा होता है क्या नहीं होता तो व्यापक वृत्ति मान नहीं पाते ये कहना चाहते है टिप्पणी आश्रय साम पांचवी टिप्पणी ने कहा सर्वस्म ज्ञान विशिष्ट देशा अवच्छेद एक आत्मा में ज्ञान विशिष्ट हो गया एक देश आत्मा का एक आत्मा है, से एक, एक आत्मा में ज्ञान हो गया ज्ञान विशिष्ट आत्मा देशावच्छेद घटा रो तो जिस देश में ज्ञान हुआ है आत्मा का वहां पर उस आत्मा का घट के साथ संयोग होगा कि नहीं तुम्हारे मत में आत्मा विभू है घट कहीं भी है उसके साथ संयोग होगा तो घटादी में भी ज्ञान तत्व व्यवहार आना चाहिए आत्मा का सुख काल ज्ञान बुद्धि ज्ञान होने पर ज्ञान बैठेगा आत्मा में तो घटका भी ज्ञान होना चाहिए उसका होता है क्या नहीं होता तो व्यापक वृत्ति मान नहीं सकते कहा अपर्या एक साथ छह की पढ़े में कहा तथा चाहे सर्वज्ञवापत्ति अगर एक साथ होने लग जाए कि सबका आत्मा माने ज्ञान का, का संबंध होने पर सबका ज्ञान होगा तो सर्वज्ञ मानोगे सर्वज्ञ हाँ वो बोलेगा मैं सर्वज्ञ हूं तो क्या कहना मेरे मुट्ठी में क्या रखा है बोलो सर्वज्ञ हो तो जानते नहीं जानते हो जब इतना ही नहीं जानते हो क्या तो क्या सर्वज्ञ हो कुछ उठा लेना हाथ में और बोलना यहां क्या है बोलो वो तो बोल सकता है मैं सर्वज्ञ हूं बोलो मेरे मुट्ठी में क्या है यही नहीं बता सकता है तो क्या सर्वज्ञ होना बोलने मात्रा से थोड़ी होगा तो एक परिस्थिति आ जाएगी अच्छा तदर्य असत इत्यादि कहा और दूसरे वाला होगा तो कहते हैं द्वितीय दल्प क्या एक देश व्यापी है बुद्धि आदि पैदा होते एक देश में होगा क्या सात ज्ञातदादी कर्तरी त्रत्यय है ना ज्ञातृत्व आदि तदर्था ये जो त प्रत्यय है ना ज्ञातदा में जो तत्यधि है ज्ञात बना ज्ञान था तुझे वो कर्ता में तत्य है इसलिए क्या होगा ज्ञातृत्व आदि लेना ज्ञातता तो आदि ना ज्ञातता आदि से आदि से कह लेना सुखता दुखादिवत एकात्म संयुक्त सुखादि सुखित्व तो आदि व्यवहार प्रसंग यही होगा जैसे घटा आदि का ज्ञान होना है उसी प्रकार एक आत्मा में सुखित तो, तो धर्म आने पर सारे आत्मा में सुखित तो होना चाहिए क्यों विभु है व्यापक है आत्मा और सुख दुख आत्मा में पूरा व्याप्त तो होकर बैठा हुआ है तो सभी आत्मा के साथ इस आत्मा का संबंध है तो सारे में सुख दुख होना चाहिए नहीं पता व्याप्य वृत्ति मानने पर मानेंगे नहीं नहीं एक देश में रहता है अब समय जैसा है दूसरा पक्ष है ठीक है द्वितीय द्वितीय पक्ष है प्रति मानेंगे तब व्यवहार चल जाएगा एक आत्मा को होने पर भी दूसरे में नहीं होगा मानेंगे आत्मा के एक कोने में रहता है सर्वदेश में नहीं है इसलिए एक आत्मा का सुखी दुखी होने पर दूसरे को नहीं होगा ऐसी वो पक्ष भी, वो भी खाना करते हैं द्वितीय हेतु एक देश जो एक देश मानोगे अव्याप्त वृत्ति मानोगे सुख दुखादि को वो एक देश सत्य है कि असत्य है यहां प्रश्न होगा एक देश रहना है सुख दुखादी को जिस एक देश में आत्मा के एक देश में रहना है वो सत्य है कि असत्य है प्रथम यदि सत्य मानोगे एक देश को आत्मा के एक कोने में जो सुख दुखादि होना है वो सुख दुखादि माने वो एक देश यदि सत्य है प्रथम घटादिव आत्मना सत्य एक देश कार्यवाद प्रसंगा जैसे घटादि में जो एक देश होता है एक कोना सत्य मानते कि असत्य मानते हैं व्यापार में सत्य मानते हैं ओ, सब ये क्या कार्य है कि ये नित्य है कार्य जो एक देश वाला होगा वो कार्य होगा तो आत्मा भी एक देश मान लिया तुमने तो आत्मा तो, तो दोष तो आ जाए कार्यत्व आ जाएगी एक देश मान रेखा प्रथम पक्ष हमारे घटाधि पर जैसे घटाधि एक देश वाले होते हैं कौन कोने, कोने जोड़ के बनते हैं असत तो होते हैं वो घटा दि वत्मा एक देश एक देश होने से कार्यवाद प्रसंग जो एक देश वाला होगा वो कार्य होगा जैसे घट में देखा है तो आत्मा में भी कार्यत्व दोष आ जाएगा नित्यत्व चला जाएगा तुम्हारा आत्मा भी यही बताया आठ ही टिप्पणी आदिना आदि और जो एक देश वाला होगा विनाशी भी होता है कहाँ देखा घट में देखा तो आत्मा भी विनाशी होने लग जाएगा एक देश में सुख दुख दुखाते रहेंगे आत्मा के एक कोने जो एक कोना वाला होता है वो तो बिना होता है जैसे घट है वैसे आत्मा भी ऐसी होने लग जाएगा और आत्मा को नित्य मानना तुम्हारे अपने सिद्धांत की हानि हो होगी ये बता रहा अच्छा द्वितीय कल्पित है द्वितीय मानेंगे ना नहीं नहीं असत्य मानेंगे एक देश को असत्य मानेंगे वृत्ति से रहना है एक देश वृत्ति होंगे सुखादि वो जिस देश में रहेगा वो देश असत्य होगा सत्य नहीं होगा तो असत्य मानेंगे द्वितीय कल्पना तो कल्पित एक देश आना भी हो ज्ञान आदिगुण होगा तुम तो तब तो क्या होगा कल्पित जो एक देश होगा उसी में ज्ञान आदि गुण होगा आत्मा में नहीं होगा ना आत्मा में एक देश की जो कल्पना की है उसी में सुख दुखादि होंगे आत्मा में नहीं होगा वो तो कल्पित में होगा असत्य मानेंगे तो एक द्वितीय कल्पिता एक देशाने आत्मा वस्तु न तदि गुणवत्ता ही नहीं थे भाष्य में कहा स्मृति हेतु नाम संस्कार अप्रदेश पति आत्म ने कहते हो देखो भाई तुम संस्कार आदि को जो बुद्धि आदि को आत्मा को गुण मानते हो तो स्मरण का कारण जो संस्कार है भावना नाम का संस्कार संस्कारायाम से सभी ज्ञान आदि को सबको लेना है जो नवगुण है सबका आत्मा का प्रदेश नहीं होता एक एक कोना नहीं होता भाए भाए आत्मा उसमें संबंध से रहना संभव नहीं है संबंध होना संभव नहीं है कहा स्मृति हेतु नाम संस्कारायाम जो तो मृति का स्मृति का, का कारण है ज्ञान आदि जितने भी है नवगुण अप्रदेशवती आत्म नहीं कोई एक देश नहीं होता आत्मा का दिघु व्यापक है उस आत्मा में असंभा संभा से रहना संभव नहीं है संबंध उसी का होता है प्रदेश वाले का प्रदेश वाले के साथ संबंध होता है आत्मा प्रदेश वाला नहीं तो इनके संबंध होना संभव ही नहीं गुणा देखा एक बात ठीक है स्मृति है तो वह संस्कारा भावनाख्या स्मृति के कारण जो संस्कार है कौन से भावना नाम के संस्कार संस्कार को तीन माना है गुणों ने चितापत वेद भावना भावना नाम के जो तो संस्कार है आत्म में रहने वाले संस्कार वो है ऐसा उनके मत में हमारे यहाँ वो संस्कार मन में है संस्कार तो का ही ग्रहण किया भाषिकार ने संस्कार बोल के कहा तो उसे कह रहा है अन्य का भी उपलक्षण है माने नवगुणों का पूरी अपलक्षण है ज्ञान आदि का इतरेश उपलक्षणार्थ हम तेसाम आत्मनि समवाय अभा उसमें आत्मा में संभा से रहना संभव नहीं है क्यों आत्मा कोई प्रदेश वाला नहीं है प्रदेश वाला व्यक्ति का प्रदेश वाले के साथ संबंध देखा नहीं है आत्मा अप्रदेश वाला है सार्वज नहीं है सिद्धि जो वैश्विकों का सिद्धांत की असिद्धि होगी ये परिस्थिति वाली जैसे कहा परस्य सिद्धांत सिद्धि, सिद्धि, सिद्धि वैसे वैसे करना स्मृति हेतु नाम संस्काराणाम अप्रदेश विधि आत्मनिया पर वैशेषिक से सिद्धांत सिद्धि सिद्धांति की सिद्धि हो जाए संबंध माना कि हो नहीं सकता आगे कहते हैं किंच और भी बात है हम पूछते हैं अब तुमसे जो आत्म भेद मान के बैठे हो आत्म आत्म मन संयोग असमवाही कारण ज्ञान नाम उत्पत्ति रिष्टा जो आत्मा में ज्ञान मानते हो तो बुद्धि ज्ञान पैदा होता है किससे होता है आत्मा और मन की संयोग जब होगा माने क्या है वो असंभाई कारण है आत्मा और मन का संयोग हुए बिना ज्ञान पैदा नहीं होगा आत्मा में ज्ञान पैदा होगा आत्मा और मन के संयोग हो ऐसा मानते हो तो आत्मा के असंभा कारण मानते हो उसको तुम कारण तो आत्मा होगा आत्मा में पैदा होगा ज्ञान किंतु तो असमवाई कारण जैसे तंतु में पट पैदा होता है वह संभा कारण है तंतु पट का और असंवाई कारण क्या है तंतु संयोग निमित्त कारण वहां जुलाहा आदि जो होंगे दंड आदि जो भी होंगे इसी प्रकार यहां भी निमित्त कारण तो कोई बनेगा होगा तुम्हारे मत में ज्ञान पैदा आत्मा में होता है तुम्हारे मत में और असमभा आत्मा और मन का समयोग इसमें करना चाहते हैं कि आत्मा मन संयोग असमी कारण आत्मा और मन के समय असंभा ज्ञान उत्पत्ति ज्ञान उत्पत्ति इसके उत्पत्ति निष्ठा तुम इष्ट है बैसे है जब आत्मा और मन का संभव होगा तो बुद्धि आदि गुण पैदा होते हैं आत्माता इष्ट है तीन की टिप्पणी तीन चौदैत मते अव्यवस्था आपादय तो वैशे वैशेषिक आदि न अव्यवस्था निष्ठा रहे थे आशीनवास माने हमारे ऊपर में आपत्ति देने के लिए तुम आए थे एक आत्मा बाद में ये घटेगा नहीं सुख आदि की व्यवस्था नहीं बनती कहा तुम्हारे मत में भी नहीं घट रहा देखो आप हमारे मत में तो घट जाएगा उपाधि भेद लेकर के तुम्हारे मत में वास्तविक तो नहीं होने वाला एक कह रहे अद्वैत अव्यवस्था में आपा रहे तो वैशेषिका अद्वैत अद्वैत मत में जो अव्यवस्था को दोष देने वाला जो वैशेषिक दे रहा था वैशे आदि जितने भी है उनके भी न उनकी अव्यवस्था अपने मत वो कर, नहीं कर सकते इसी कर का थे थे का। तो मन के ज्ञान आदि का असमिक कारण होता है उससे ज्ञान आदि की उत्पत्ति है तथा चती आत्म मन के संयोग से ज्ञान आदि उत्पन्न होने पर क्या होगा ग्रहण समय स्मृति न संभवती एवं इतनी नियमों लोग तो बनते थे मान अनुभव काल में ग्रहण समय में अनुभव काल में स्मृति नहीं हो सकती या ऐसा तुम जो मान्यता बनाते हो वो संभव नहीं है क्योंकि जो अनुभव ज्ञान का जो साधन असमवाई कारण है आत्मन संयोग स्मरण का भी वही है ख्याल होने के लिए भी तो वही होगा ना आत्मन की असंभा संयोग होगा तभी तो ख्याल आएगा तो फिर वो तुम्हारा जो कहना है कि अनुभव काल में स्मरण नहीं होता यह कहना व्यर्थ पड़ेगा अब सिद्धांत में चले जाओगे ये कह रहे हैं तथा जब आत्मा और मन के संयोग के असंभा मानते हो तुम लोग ज्ञान आदि की उत्पत्ति में तथा ग्रहण समय माना अनुभव काल अनुभव काल में स्मृति न संभवती तुम्हारा कहना है उस काल में स्मृति नहीं होती है ग्रहण सामग्री के द्वारा स्मृति सामग्री बाधित हो जाती है ऐसे मानते हो तुम लोग वह न संभवती एवं नियम ये जो नियम है न उपति थे ये नियम घटने वाला है क्यों स्मृति का भी तो कारण बैठा हुआ बैठा है आत्मा में संयोग बैठा हुई है मान अनुभव काल में स्मरण होना चाहिए होता है क्या चार की टिप्पणी ग्रहण समय अनुभव समय अनुभव काल में ही स्मरण होना चाहिए क्योंकि उसका कारण स्मृति का कारण वही है आत्मा में संयोग जो अनुभव का कारण बना हुआ है ये ग्रहण कारण संयोग नहीं ब स्मृति उत्पत्ति संभवाद यही सिद्धांत कह रहे हैं है। जो ग्रहण का कारण है माने अनुभव का जो कारण है आत्मन संयोग उसी कारण के द्वारा ही संयोग से ही स्मृति उत्पत्ति स्मृति के लिए भी वही कारण है तो ग्रहण समय में फिर स्मृति नहीं होती क्यों बोल रहे हो अब सिद्धांत में चले जाओगे एक दोस्त इसलिए कहा आत्मा इत्यादि कहा आत्मन संयोग स्मृति उत्पत्ति स्मृति नियम अनुभूति स्मृति के लिए जो तुमने नियम बनाया वो हिसाब पाएगा क्यों क्या इस नियम है अनुभव काल में स्मरण नहीं होना क्यों जब कारण बैठा हुआ है जो कारण आत्मा और मन के संयोग अनुभव के लिए कारण है वही स्मरण के लिए भी कारण है तो वही है क्यों नहीं होना असंवाई कारण है होना चाहिए स्मृति में मोहनपत्ति क्या है तुम तो? एक नंबर टिप्पण में बताया अनुभव काले स्मृति अभाव नियम यह उनके नियम है स्मरण काल में स्मृति नहीं होता ये जो नियम है यह अनुपत्ति हो नहीं सकती यह स्थिति आ जाएगी कहां और भी है आत्म मनुष्यो आत्म मनुष्य संयुगात एकस्मा एक, एक स्मृति समुत्पत्ति समय स्मृत्यंतराणाम समुत्पत्ति दूसरी बात यह भी है आत्मा और मन के संयोग से एक स्मृति हो गई एक स्मृति हो गई अन्य स्मृति का कारण भी वही है तो सारे स्मृति एक काल में होना चाहिए होगा जी क्योंकि आत्मा और मन के संयोग से कोई अनुभव पहले किया था उसका स्मरण होगा अभी तो एक स्मृति काल में अन्य स्मृतियों का भी कारण वही है जितनी भी स्मृति होनी है सबका कारण होना चाहिए एक साथ सारी स्मृतियां होनी चाहिए होती है क्या नहीं होती बोलना तो सरल है कठिन है, है है। कहा। पद बात उत्पत्ति उत्पत्ति प्रसंग ये अथवा एक एक साथ सारी स्मृति की है। एक स्मृति की माने जब हो रही है कोई आत्मा और सारी स्मृति का कारण वही है तो सारी स्मृति होनी तो चाहिए नहीं होने क्यों आत्मा में आत्मा तो व्यापक है ना वो वो व्यवस्था का बुद्धि उसके साथ आनू ने मारे यहाँ कारण मा मन है ना आत्मा है मन और आत्मा के संयोग है स्मरण का कारण वो संयोग तो है जो तो संयोग है तो सारी स्मृति होनी चाहिए एक स्मृति काल में मान के अलग अलग एक अलग अलग इंद्रिय समाप्त करते उसी के साथ से नहीं इतना तो नहीं है ना उन्होंने एक ही माना हुआ है कि मन और आत्मा के संयोग से स्मरण होता है यही है कहना तो जब एक स्मृति हो रही है वो कारण बैठा हुआ है मन और आत्मा का संयोग है तो सारी स्मृति का कारण वो ये तो होना चाहिए होना चाहिए, होना चाहिए। क्यों नहीं और वेदांत में वेदांत मत में मन अणु भी नहीं है मध्यम परिमाण माना है क्यों मन की वृत्ति निकलना माने मन निकलना है बाहर मन विषय देश में पहुंचना है तो भीतर भी रहेगा इंद्रिय के साथ भी है वो और इंद्रिय के साथ होकर के बाहर भी पहुंचा हुआ है रबड़ जैसा बन के खींच के जा रहा है पानी का दृष्टान्त दिया जैसे एक टंकी पे पानी हो नल के सहारे से खेत पे जाना है और खेत के आकार बनना है उसने तो टैंकी में भी है नल में भी है खेत में भी पहुंचा है वैसे मन की स्थिति है वेदांत में अणु नहीं मानते उसको मध्यम परिमाण मानते इंद्रिया भी मध्यम परिमाण वाले हैं अगर चक्षु मान अणु परिमाण की हो तो विषय देश में क्या तो अंधा हो गया, गया। है हाँ। और यहां आए तो विषय देश में नहीं जा सकता तो स्थिति में क्या मानते मध्यम परिमाण मानते हैं यहां रास्ते में भी है जितने दूर रास्ते में भी है वो रास्ते में है तो वहां कैसे पहुंचेगा और वहां भी है ऐसा है टीका <स्थाथ> में कहते हैं आत्मा मनुष्य संयोगाद एकस्मात एक संयोग एक हो गया आत्मा और मन के एक संयोग से आत्मा और मन का एक संयोग हो गया संयोग से एक स्मृति समुत्पत्ति एक स्मृति होगी उस काल में आपकी ऐसे मान्यता है उस काल में अच्छा तो क्या होगा स्मृत्यंतराण यह भी संपत्त अन्य स्मृति भी उत्पन्न हो जाएंगे क्यों कारण है आत्मन संभोग वही है सबका कारण किंतु ऐसा भी नहीं होता हु? खाली बोलना ही तुम लोग अच्छा आगे असमवाही कारण से तुल्य हाँ। क्योंकि आत्मावन संयोग कारण सारी स्मृति का कारण एक ही तो है क्या है आत्मावन संयोग तो एक स्मरण काल में सारे स्मरण होना चाहिए चर समुप्त संस्कार अयोगपत अनुपत्ति वो बोलेंगे नहीं नहीं तत्मृति के लिए आत्मन समय कारण होने पर भी तो उद्बोधक नहीं है वह सबके उद्बोधक नहीं है संस्कार उद्बोधक विशिष्ट नहीं है सबका एक जिसका उद्बोधक आया उसका स्मरण हो गया अन्य का उद्बोधक सामने नहीं है जैसे किसी वृक्ष के नीचे हमने सर्प देखा था सर्व सर्व देखा है हम घूमते हैं फिरते हैं कहीं हमें सर्व बुद्धि होती नहीं है अन्य वृक्षों में भी नहीं उसी वृक्ष के नीचे जाते हैं तो वो सर्व खड़ा हो जाता, क्यों? वो हो जाता है संस्कार को जगा देता है वहां देखा था पहले इसलिए उद्बोधक होता है वृक्ष ठीक इसी प्रकार जो संस्कार को जगाने वाले होते हैं उद्बोधक ठीक है सारे स्मृतियों का कारण आत्मन संभव होने पर भी तत्त्व स्मृति का उद्बोधक भिन्न भिन्न है इसलिए वहां अन्य स्मृति नहीं होती ये नई आयुगो का तर्क है इसमें भी देखते हैं क्या होता है नचा समुद्बुद्ध संस्कार अयोगपत ध्यान एक साथ संस्कार का उद्बोधक एक साथ नहीं है समुद्ध संस्कार सारे के सारे एक साथ न होने से युगपत अनुपति एक साथ न होना यह ठीक है नई आयोग बोले ये भी नहीं होगा क्यों आगे बोलते तेसाम तद उद्बोधस्य आत्मनि विपरीत विप्रीतिपत्व हम उन स्मृतियों का संस्कारों का संस्कारों का और उद्बोधकों का हम नहीं मानते हैं सब विवाद है तुम मानते हम नहीं मानते हमें है। समझा नहीं पाओगे तेसाम मान संस्कारान तद उद्बोधस्य उसका जो उद्बोधक होगा जो इसका आत्मनि विप्रीतिपत्व विप्रतिपन्न आत्मा में संस्कार मानना हम तो नहीं मानते ना तो आत्मा में संस्कार उद्बोधक भी नहीं मानते ये भी तुम मानते हो आत्मा में विवाद है विप्रे न स्मृति सामग्री अंतर्भाव असंभव मरण के सामग्री के अंतर्भूत उद्बोधक को नहीं कर पाओगे हम तो अंतर्भाव अंतर्भाव असंभवात प्रत्याय इसको लेकर के कहना चाहते हैं युगपद इत्यादि युगपद सर्वस्मृति प्रसंग इत्यादि कहा टिप्पणी छह की टिप्पणी है आत्मा ने विपरीत परिणत तुम आत्मा में मानते हो ना संस्कार होगा क्यों हम नहीं मानते हम तो अंतकरण में मानते हैं। विवाद है ठीक है अस्मत अनभिमत है हमारे अभिमत नहीं है हम इष्ट नहीं हमारे लिए इष्ट नहीं हो आत्मा में संस्कार होगा मानना अस्मत अनिमत विवादग्रस्तत्व नहीं दिया है आत्मा में है कि मन में है संस्कार तुम आत्मा में कह रहे हो हम कह रहे मन में है इसलिए दृष्टान्त नहीं दे पाओगे हैं समान जातीम प्रसादी परस्परम संबंधों दृष्टि देखो भाई संबंध उनका देखा है टिप्पणी और है अच्छा व्यापित्व अव्यापित्व विकल्प है ना निरस्तत्व आदि इसका खंडन भी किया जो संस्कार आदि रहेंगे आत्मा में व्याप्त भ्या, वृत्ति से रहेंगे कि अव्यापति से रहेंगे ये भी बात है अगर व्याप्य वृत्ति से रहेगा तो एक व्यक्ति ने बद्रीनाथ देख के आया था उसका संस्कार उसमें है व्याप्य वृत्ति से है पूरे आ, उसके पूरे आत्मा में बैठा होगा संस्कार और दूसरे आत्मा उसके साथ संयुक्त है क्यों सभी आत्मा व्यापक हैं, तो दूसरे ने नहीं देखा बद्रीनाथ कभी तो उसको भी स्मरण होना चाहिए होता कि नहीं होता व्यापक वृत्ति मानने, मानने पर यह दोष है व्यापी मानने पर क्या होगा एक आत्मा में जो संस्कार के बल से स्मरण होगा तो दूसरे को होने लग जाएगा ऐसा तो होता नहीं है अब यह मानेंगे तो फिर वहां दो विकल्प करेंगे एक देश में है कि सर्वदेश में आदि आदि तो फिर क्या होगा सत्य है कि असत्य है एक देश की कल्पना करेंगे यदि सत्य है तो एक के होने पर सब में ज्ञान प्रदा आनी चाहिए और असत्य है तो एक देश में कल्पना हुआ ना आत्मा में तो नहीं हुआ वही पहली वाली स्थिति आ जाएगी हा कहते हैं दूसरी बात यह भी है देखो समान जातीम परसादिमताम परस्परम संबंधो दृष्टा संबंध क्या देखा है जो पर्स वाले द्रव्य हैं, पृथ्वी जल, तेज, वायु जिसमें स्पर्श गुण रहता है उनका परस्पर संबंध देखा है ये देखा ही पड़ता है समान जातीम समान जाति वाले कौन परसादि मताम जो स्पर्श गुण वाले हैं पृथ्वी जलतेज वायु जो पर्स गुण मानते हैं उनका संबन, परस्पर संबंध हो परस्पर संबंध देखा गया है और आत्मा कैसा परसादी गुण वाला है क्या हाँ, तो उनका और एक समान जाति में होगा और आत्मा और मन का संयोग जो मानते हो अथवा अच्छा, संस्कार आदि को रखना चाहते हो समान जाति है क्या वो और प्रसादी गुण वाला आत्मा है क्या संबंध होना ही संभव नहीं है ये कहना चाह रहे हैं टिप्पणी सात आठ समान जाती नाम तत्त असाधारण धर्म तुल्या अपने हमने असाधारण धर्म से तुल्य परसादी जो धर्म है रूप रस गंधस परस ये जो चार धर्म है इनसे समान जो जाति वाले उनका परसादी बताओ माना भूत चतुष्ट है चार भूतों में रहने वाले जो गुण होंगे यानी परसुण है उन द्रव्यों का परस्पर संबंध देखा है पृथ्वी जल तेज वायु में दृष्ट से दृष्टान देते हैं कैसे देखा यथा मल्ला नाम मेषाणाम रज्जु घड़ादी नाम जैसे मल्लों का देखा है दोनों स्पर्श वाले हैं कौन है मनुष्य में रहता, रह रहता। भी है पृथ्वी रहे है रहेगा और दूसरे में वही कौन है तो दोनों का संयोग देखा संबंध देखा मल्ला नाम जब मल्लयुद्ध करते हैं परसगुण वाले हैं दोनों दोनों व्यक्ति परसगुण से युगता है क्यों वो पृथ्वी है अच्छा। मल्ला नाम ाम भेड़ जब लड़ते हैं तो वो भी पर्सगुण वाले दोनों हैं क्योंकि शरीर है ना पृथ्वी है वो परसुण वहां भी है इनमें देखा है और एक माने दूसरे में भी देखा किसमें रज्जु घट आदि नाम से रसी और घट एक जाति नहीं है भिन्न जाति में भी देखा है क्यों है पर्सगुण वाले दोनों रसी में भी पर्सगुण है रसी क्या है पृथ्वी है गमधवत्तम पृथ्वी रक्षण अगर रज्जु को पृथ्वी समझना नहीं मिले जलाओ उसको गंदा मिलता है कि नहीं मिलता तो पृथ्वी प्रिथिवियो, और पृथ्वी और रज्जु और आदि में मान समान जाति न होने पर भी पर्सगुण समान होने के कारण से दिखाई पड़ा संबंध दिखाई पड़ता है यथा मल्लाम जैसे ये तो है एक ही समान जाति वाले हैं असमान असमान जाति में भी हो जाता है एक गुण होने पर रज्जु और घट में संबंध देखा ऋषि ने बांध दिया घट को संबंध दिखाई पड़ा संयुक्त संबंध दिखाई दिया रहा तद उभया भावा आत्मा में दोनों नहीं है आत्मा और संस्कारों को देखते हैं ना परसादी गुण गुण में भी गुण नहीं मानते संस्कारों में बुद्धि आदि गुणों में गुण नहीं रहेगा तो परसादी गुण बुद्धि में रहेगा क्या बुद्धि सुख दुख इच्छादी में परस रहेगा नहीं और आत्मा में भी नहीं है तो प्रसादी वालों को तो संबंध देखा है तो यह सुख दुख आदि का कैसे संबंध होगा आत्मा संबंध उनका देखा है जो प्रसादीमान पदार्थ उनका देखा है ये संबंध होना ही संभव नहीं है ये कहना चाहते हैं तद न तो वो प्रसादी गुण वाले हैं न समान जाति हैं समान जाति भी नहीं है तद उभया भावात आत्मा न मना मन भी आत्मा के साथ में मन आदि का संबंध असिध है मन भी आत्मा मन संयोग से ज्ञान आदि होना मानते हो, आत्मा और मन का संबंध होने संयोग होने संभव नहीं क्यों भिन्न जाती है और परसादी गुण वाले दोनों नहीं है रूप रस गंध स्पर्श आत्मा में मन में किस में है? कहीं भी नहीं संबंध होना ही संभव नहीं है तो संबंध नहीं होगा तो फिर संस्कार आदि कैसे होगा उद्बोधक कैसे बनेंगे कहा मन आदमी संबंध असिद्धे संबंध कैसे बनने से न उगता असमवाही कारण बुद्धिदि गुणोत्पत्ति जो तुमने जो असमवाही कारण को मान बैठा है उससे ज्ञान आदि की, की उत्पत्ति होना संभव ही नहीं असमय कारण ही सिद्ध नहीं हो पा रहा है आत्मा और मन का ही सिद्ध नहीं पा रहा है असमय कारण ही नहीं रहा तो कार्य कैसे होगा ज्ञान तुम्हारे मत की बात है हमारे मत में कैसा होता वो तो अलग पा है हम बताएंगे आपने तुम्हारे मत में ये भी नहीं ज्ञानादि गुण होना भी संभव नहीं ये कहा नौ गुण सजातीय उदाहरण मल्लाना मल्लाराम सजातीय उदाहरण दिया दोनों पृथ्वी पृथ्वी दोनों मल्लाना अच्छा मल्लाराम दिया और बैजाती भी घटा बिजाती उदाहरण रज्जु बिजातीय रज्जु और घट में थोड़ा बीजाती जाते दिखाई पड़े फिर भी प्रसाद गुण में समान है रूपरस गंधा परस दोनों में है होने के कारण से उनका संबंध दिखाया अच्छा न ध स्पर्श न मन में है न आत्मा में है ऐसे वाले हैं संबंध वहां देखा है रूप रस गंध स्पर्श वाले हो न आत्मा में रूप रस गंध स्पर्श है न मन में है दोनों में ऐसे है आत्मा ना, आत्मा ना मन आदि भी उस आत्माओं का मन आदि के साथ में संबंध हो ही नहीं सकता तो आत्मा मन के बिना तुम्हारे ज्ञान आदि होना संभव नहीं है हाँ। असमायी कारण सिद्ध नहीं कर पाए तो कहां से बुद्धि आदि उत्पन्न होंगे तुम्हारे आत्मा में ये सिद्धांत हो अच्छा ठीक है हम देखें गुणादीना साजात्य परसादी मत अभाव द्रव्य संबंधव आत्मनो मनाद नित्य नैया एक वैसे से कहेंगे महाराज जैसे गुण आत्मा में होता है गुणादीनाम गुणादी होता गुण साजात्य परसादी मभावे भी द्रव्य के साथ गुण का संबंध होता है द्रव्य के साथ गुण का संबंध होता है तो गुण में न पर गुण भी नहीं गुण में गुण नहीं मानते हैं गुण में गुण नहीं है परसादी भी नहीं है और द्रव्य का और गुण का साहजात्य भी नहीं बिजाती जाती है फिर भी संबंध देखा है ना प्रसादी पर भी और सजा सात्य न होने पर भी संबंध देखा है वैसे आत्मा मन का भी ऐसे संबंध हो जाएगा ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं ना आदि गुणादि नाम साहजात प्रसादी मत्व से गुणादि में गुण कर्मा सामान्य विशेष समवाय किसी में भी प्रसादी मतव नहीं है साजात्य भी नहीं है गुणादि नाम साजात से प्रसादी स्वभाव किसी में भी प्रसादिमान भी गुण कर्मा सामान्य विशेष संवाय कोई भी प्रसादी वाले चार गुण वाले नहीं है अच्छा और दूसरी बात साजात्य भी नहीं उनमें गुण कर्म नहीं है कर्म सामान्य नहीं साजात्य भी नहीं है परसादमान न होने पर भी द्रव्य ने संबंध द्रव्य के साथ सबका संबंध देखा किसका गुण का कर्म का सामान्य का विशेष का सम्ब का सबके साथ संबंध देखता है।, है जैसे संबंध है संबन्द भी हाँ। इस तरह से आत्मा का भी मन के साथ संबंध हो जाएगा जैसे गुण आदि का द्रव्य के साथ संबंध होता है उसी प्रकार आत्मा का संबंध मन आदि के साथ हो जाएगा कोई समान जातीय होना और परसादी गुण वाला होना कोई नियम नहीं है नई को कहा इसके उत्तर में सिद्धांत कहते हैं न कहा नव्याद रूपाध गुण कर्म सामान्य विषय संभाया संति परेशान परेशान अस्माक हमारे मत में सिद्धांति के मत में वेदांति नाम द्रव्याद एक सन्मात्र द्रव्य होता है आत्मा को द्रव्य शब्द से बोला सन्मात्र द्रव्य उससे अतिरिक्त हमारे यहां रूपाधि गुण है न कर्म है न सामान्य है न विशेष है न संभा है ही नहीं कोई क्या संबंध होना उसका एकमात्र द्रव्य डटा सन पटा सन मठा सन सन लगता है सतमात्र द्रव्य हमारे यहाँ आत्मा और कोई कोई नहीं हमारे यहाँ तो उसके साथ क्या संबंध होगा गुण का कर्म का सामान्य विशेष संभाव का कहा संबंध है ही नहीं वो हमारे यहाँ एक कहा न तो गुणा रूपादय गुणा द्रव्य से अतिरिक्त रूपाधि गुण कर्म हो सामान्य हो विशेष हो समाय भिन्ना सन्ती परेशान द्रव्य से भिन्न कोई है नहीं एक ही आत्मा ही सब रूप में दिख रहा है वेदांति मत हाँ विवर्त है।, है आत्मा कोई गुण मान रहा है कोई कर्म मान रहा है कोई सामान्य कोई विशेष कोई संभाव मान रहा है जैसे रज्जु पड़ी हुई होती है कोई सर्प को मानता है कोई जलधारा मानता है अपने मान्यता होती वैसा है हमारे यहां तो एक आत्मा को द्रव्य को छोड़कर कुछ है ही नहीं क्या संबंध होना गुण आदि का जब है ही नहीं तो क्या संबंध होगा इसका भी संबंध नहीं हो सकता ये सिद्धांत ने कहा अच्छा ठीक है देखो द्रव्य का लक्षण हमारे यहाँ यह है स्वतंत्र सनमात्र द्रव्य शब्द अत्र विवक्षित जो स्वतंत्र हो सनमा सतमात्र हो वो द्रव्य सत शब्द से विवक्षित है यहाँ द्रव्यात्म में जो द्रव्य शब्द का यही विवक्ष है भाष्य में जो द्रव्यात् पंचम दिया उसका यही विवक्षित है स्वतंत्र सनमात्र द्रव्य शब्द अत्र विवक्षित hey ये भाष्य की पंक्ति के जो द्रव्य शब्द से ये विवक्षित है स्वतंत्र हो परतंत्र को द्रव्य नहीं कहेंगे स्वतंत्र होगा द्रव्य गुणादि परतंत्र होते हैं स्वतंत्र सन्मात्र द्रव्य शब्द अत्र विवक्षित न तो भेदे गुणादे वेदांति मत वित वेदांति के मत में उस द्रव्य से अतिरिक्त कोई गुणादि है ही नहीं एक एक ही ही आप परमात्मा के इति जी स्वतंत्री है ना द्रव्यादाध्य आपने जो तो भाष्य की पंक्ति लेके हमारे मत में द्रव्य से गुणादि भिन्न नहीं है करके कहा तो द्रव्य से अदृत गुण स्वीकार किया है आपने तभी तो बोल रहे हैं द्रव्य से गुणादि भिन्न नहीं है मतलब द्रव्य से गुण को एक अतिरिक्त मान लिया ना ये पूर्वादी की संख्या है अब गुणादि को मान लिया है ये शब्द से मान लिया क्या माना द्रव्याद गुणादय भिन्ना संति जो बोला है तो इसके मतलब गुणादि को माना आपने यही शंका है ठीक है द्रव्या टिप्पणी में कहा द्रव्याद रूपादय आपने जो भाष्य में लिखा है द्रव्याद रूपादय गुणा कर्म सामने पाया। भिन्ना संति ये परेशान करके जो कहा ये जो वाष्य की पंक्ति के माध्यम से लगता है तो द्रव्यम छता आप द्रव्य के जो स्वीकार करते हुए करने वाले का द्रव्यदि गुण भेद द्रव्यादि का द्रव्य गुणादि भेद मान लिया आपने गुणादि द्रव्य से अतिरिक्त नहीं है करके जो गिनाया इसके मतलब द्रव्य से कौन अलग है मान लिया आपने अभ्यता है एवं भगवती स्वीकार किया हुआ होता है यह तो गुणकर्मा आश्रय द्रव्य से अलग और हम बोलते हैं नैया बोलते हैं गुण का आश्रय या कर्म के आश्रय को द्रव्य कहते हैं आपने भी तो गुण को मान लिया ना वासी की पंक्ति में तो गुण का जो आश्रय होगा कर्म का आश्रय में ने? वो उसको द्रव्य कहते हैं ये यह हमारे यहाँ का लक्षण है कर्म माने न्याय भी क्रिया कर्म माने भैयाकरण का कर्म नहीं है उनके यहाँ क्रिया को कर्म कहते हैं उत्षेपण आदि जो पांच तरह की क्रिया होती है उन कर्म शब्द से बोलते अच्छा गुणाश्रय तुम द्रव्य शर्त लक्षण गुण गुड़ कर्माश्रय तुम द्रव्य से लक्षण द्रव्य का लक्षण ये गुण कर्माश्रय तुम गुणाश्रय तुम कर्माश्रय बात द्रव्य सामान्य लक्षण सामान्य द्रव्य को लक्षण है एक एक द्रव्य का लक्षण तो अलग है गंधवत प्रतिभा लक्षण शीतल परस्वती आप अलग अलग लक्षण होगा किन्तु सभी द्रव्यों में जाने वाले है गुण का या कर्म का आश्रय जो होगा क्रिया का आश्रय होगा द्रव्य होता है हमारा ये सिद्धांत है न तो भेदम आश्रय आश्रय वहां और इनमें भेद हुए बिना गुण और द्रव्य में भेद के बिना आश्रय आश्रय भाव नहीं हो सकता द्रव्य आश्रय बन रहा है आश्रय ही बन रहा है और वो आश्रय बन के आ रहे हैं आश्रय आश्रय भाव होने के लिए ये होना पड़ेगा द्रव्य आश्रय है वो आश्रयी है आश्रय वाले हैं वो तथा च रूपाध न भिन्ना संत व्याहतम पूर्वादि कह रहा है इसलिए आपने जो बचन बोला द्रव्य से रूपाधि भिन्न नहीं है कहा ये व्याघात है जब स्वीकार भी किया और नहीं बोल रहे हैं आप ये पूर्वादि का कहना है बचा व्याहतम बचा आशंका पूर्वादी की संख्या होने पर विवक्षितम द्रव्य लक्षण होती है यहां पर विवक्षित हमारे वेदांत में जो द्रव्य का जो लक्षण है विवक्षित लक्षण उसको रखते हैं स्वतंत्र इत्यादि टिकाने का द्रव्य का लक्षण है जो स्वतंत्र हो सनमात्र घट द्रव्य नहीं घटा संघ में जो सत है वो द्रव्य पटासन में जो सत है वो द्रव्य है, है वो नहीं वो पट न होने पर भी दूसरे में दिखेगा किस में दिखेगा घट में दिखेगा घट होने पर पट में दिख रहा है उसका व्यविचार नहीं है कि घट का व्यविचार पटकाल में नहीं है पट का भी विचार है घटकाल में वो द्रव्य नहीं है वो तो स्वतंत्र हो सतमात्र हो सनमात्र हो द्रव्य होता है अनाश्रितम सत्वे न प्रतिथि अर्म स इत्यर्थ <सान्थथ> अनाश्रित स्वतंत्र का अर्थ अनाश्रित आश्रित किसी में आश्रित न होना माने उसका अर्थ क्या है कि सत्य न प्रतीत एक तो अनाश्रित हो दूसरा सत रूप से प्रतीति के युक्त हो उसी को हम द्रव्य मान दे वेदांत वो आत्मा ही है सर्वत्र प्रती है घट असन पटासन मठ असन वो घट पट मठ का व्यविचार हो रहा एक के काल में दूसरा नहीं है किंतु सत का व्यविचार नहीं है घटअसन में भी सत्य पट असत में भी सत्य किन्तु पट असत काल में घट नहीं है घट असत काल में पट नहीं है व्यविचार है विशेष का व्यविचार हमारे यहां त्रपे वही है वेदांत आश्रित नहीं है वो घटपट आदि उसमें आश्रित है किंतु सब किसी में आश्रित नहीं अनाश्रित है और प्रथिति का योग्य है उसे को कहते है। हमारे यहाँ तो ब्रह्म ही द्रव्य है वेदांत में अन्य कोई द्रव्य नहीं है पृथ्वी जो वायु आकाश आदि को द्रव्य मानते वो वे द्रव्य नहीं है ब्रह्म द्रव्य रूपादि नामच रज्वादी अवचेदन सर्पादि पृथ्वी आदि अवचेदन ब्रम देखो तो रूपादि भी ब्रह्म में अध्यस्त है जैसे सर्प अध्यस्त होता है ब्रह्म में कि, किसके बनाकर रज्जु के, के माध्यम से सीधा सीधा सर्प ब्रह्म में कल्पित नहीं है रज्जु में अवच्छेदक बनेगा रज्जु वहां तो रज्जु के माध्यम से जैसे सर्प ब्रह्म ही होता है उसी प्रकार रूपादि भी पृथ्वी आदि के माध्यम से ब्रह्मी होते हैं ब्रह्म से अधिक नहीं होते कहा रूपादि नाम चाहे रज्वादी अवच्छेद सर्पादि जैसे रज्वादी अवच्छेद के माध्यम से सर्पादी ब्रह्म ही हो जाते हैं ठीक इसी प्रकार रूपादि नाम से पृथ्वी अवचेतन पृथ्वी के माध्यम से ब्रह्म रूपी है ब्रह्म अध्यस्तत्वाद्रह्म में अध्यस्त है रूपादि भी इसलिए तो अध्यस्तत्वाद अवेद इसलिए सबने रूपादि भी ब्रह्म से भिन्न नहीं अवेद होता है हमारे यहाँ और पृथ्वी नाम तो और पृथ्वी का कैसे होगा ब्रह्म में अध्यास कहते हैं रूपादि के तो पृथ्वी के माध्यम से अध्यास होगा ब्रह्म में ब्रह्म ही है वो और इधर पृथ्वी नाम तो ज्ञानावच्छेदेदक है घटअन पटा सं मठ आसन ऐसा ज्ञान हो रहा है ज्ञान अवचेद वृत्ति और ज्ञानत्म विवाह जैसे वृत्ति को ज्ञान बोलते हैं उसी प्रकार द्रव्यावच्छेदत्वाद द्रव्यत्व वहां द्रव्य का अवच्छेदक बना वो पृथ्वी आत्मा का से द्रव्य नाम से कहा गया रूपादि अपेक्षा स्वतंत्र में लक्षण से मौने और पृथ्वी आदि में रूपादि की अपेक्षा स्वतंत्रता है रूप आता है जाता है किंतु पृथ्वी आदि स्वतंत्र है रूपादि परतंत्र है पृथ्वी के बिना रूप नहीं रह सकता रूप के बिना पृथ्वी रह सकती है कहा देखा उत्पन्न काल में रूप नहीं होता पृथ्वी में उत्पन्न कालम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियम चतिष्ठती ऐसा कहना है जिस काल में द्रव्य उ द्रव्य की उत्पत्ति हो रही है उस काल में घट बना कपाल से जिस जिस क्षण में घट बना उस काल में घट में कोई रूप नहीं होगा कोई रसा भी नहीं होगा क्रिया भी नहीं होगी और तो दूसरे क्षण में रूपा दिया जाता उस घट में ऐसा उनका कहना है उत्पत्ति क्षण द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रम चतिष्ठती ऐसा है तो इसमें भी घट जाएगा द्रव्य लक्ष्मण कहा न एवं रूपत्वादि अपेक्षा स्वातंत्र आदय है रूपाधो अध्यक्ष संख्य इसलिए क्या होगा अच्छा, तो पूर्वादि बोलेगा कि एवं रूपत्वादी अपेक्षाया स्वातंत्र आदाय पृथ्वी आदि में रूपत्व अच्छा रूपत्व जो जाती है रूप में वो स्वतंत्र है कि रूप स्वतंत्र है एक रूप जाने पर भी वो रूपत्व नहीं जाता स्वतंत्र रूपत्व है रूप रूप बदलते रहेंगे रूपत्व तो जाति है ना नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्य सारे रूपों में रहने वाले धर्म को तो जाति बोलेंगे रूपत्व तो बोलेंगे तो रूपत्व आदि को लेकर के वो स्वतंत्र हो जाता है रूप और रूपत्व तो देखेंगे तो रूपत्व तो स्वतंत्र है स्वतंत्र आधा है रूपाधो अधिव्यापति रूपादि में अधिव्यापति होगी लक्षण इस ठंड का नहीं करना क्यों नहीं लक्षण में अस्तित्व व्यवहार लक्षण है करके व्यवहार नहीं होता व्यवहार को देख करके लक्षण को मानना होता है नहीं लक्षणम अस्ती इति व्यवहार प्रसन्नो भवती लक्षण है करके व्यवहार की आपत्ति नहीं दे सकते द्रव्य व्यवहार उपत्व लक्षण निर्माण आदि या लक्षण जो बनाया गया द्रव्य व्यवहार कैसे होता है इसके लिए लक्षण बनाया गया है स्वतंत्र सनमात्र द्रव्यम ऐसा लक्षण इसलिए बनाया गया अत्र अत्र अलीक वारणा स्व यह को कहा स्वतंत्रम कहते हैं केवल इतना ही बोलते अलीक बंद्यापुत्र आदि उसमें अति दिख वारण करने के लिए सनमात्र कहा वो तो असत है मात्र शब्द गुणाश्रय तो आदि वारण आ है मात्र शब्द गुण का आश्रय होता है उसको बांधने के लिए कहा द्रव्य मात्र को गुण कहेंगे कि ये द्रव्य बोलेंगे सनमात्र को सनमात्र द्रव्य कहा ना सन्मात्र को कहेंगे गुणादि का आश्रय को नहीं द्रव्य नहीं कहेंगे गुणादि वारण आय स्वतंत्र गुणादि को मे अधिव्यापति भारण करने के लिए स्वतंत्र पद दिया इत्यादि का स्वतंत्र न तो भेदे नुणादी विद्यंते जैसे देखो शुक्ल पटा बोला जाता है और खंडो गऊ इत्यादि सामान्य शुक्ल पटा बोलते हैं ठीक है तो वहां पर शुक्ल जो है पट से अतिरिक्त नहीं दिखता खंडो गह कहते हैं उसमें भी ऐसा ही है टिप्पणी की। गुण समान अधिकरण कर्म सामान अधिकरण गुण समान अधिकरण देखा शुक्ला पटा बोलते हैं शुक्ला और पट में अवैध दिखाया अच्छा और दूसरा खंडो गह में क्या दिया कर्म क्रिया कर्म सामान समानाधिकरण दिखाया खंडन क्रिया को लेकर कहा खंडो गर्शा द्रव्य में कल्पना कारण भाती देवगा द्रव्य ही वो आत्मा ही है परमात्मा यह द्रव्य एक स्वतंत्र सन्मात्र द्रव्य है वो द्रव्य ही कल्पना से तत्त आकार कल्पना के कारण यहाँ पर पृथ्वी आदि रूप है गुणादि रूप है जितने रूप है संसार वही प्रकाशित हो रहा है कल्पना से जैसे रज अनेक रूप प्रकाशित हो जाती कब कल्पना से द्रव्यम एव तो केवल द्रव्य ही कल्पनाया कलना तत्त आकार आकार से प्रतीत हो, हो रहा है ये सिद्धांत का विपक्ष दोष महा स्त्री को नहीं मानोगे तो दोष देना चाहते हैं क्या दोष देना चाहते हैं यदि ही इत्यादि शब्द भाषा में आए यदि ही अत्यंत भिन्ना द्रव्याच्छाद आत्मन जैसे द्रव्य से इच्छादी बिल्कुल ये द्रव्यात आत्मा जो तो द्रव्य रूप आत्मा है उसे यदि इच्छादी बिल्कुल भिन्न हो भिन्न हो तथा उस स्थिति में द्रव्य तेसा संबंध होना पड़ती फिर द्रव्य के साथ उनका संबंध नहीं होता अत्यंत भिन्न का संबंध नहीं होता भिन्द और हिम, हिमालय का संबंध कभी हो नहीं सकता क्यों अत्यंत भिन्न है अगर आत्मा से बिल्कुल भिन्न हो इच्छादी जो गुण जो तो आत्मा के साथ संबंध हो ही नहीं सकता देखा यदि रूपादि गुण और इच्छादी जो है आत्मा से अत्यंत भिन्न हो ठीक उसी प्रकार ऐसे मान्यपा द्रव्य ने तेसा संबंध द्रव्य के साथ उनका संबंध होना संभव नहीं अत्यंत भिन्न का संबंध ने देखा दिया ऐसे हिमालय और विंध्याचल का कोई संबंध नहीं होता क्यों अत्यंत भिन्न है अत्यंत भिन्न का संबंध नहीं होगा एक वो बोलेंगे नहीं ये जो इच्छादीपूर्ण आत्मा ना, है। है। तो जो तो है ना अयुद्ध सिद्ध पदार्थ है अयोध्य सिद्ध पदार्थ है अयुति सिद्ध पदार्थ में संबंध हो जाता है ये जो हिमगिरी और ये विन्ध्याचल तो भिन्न भिन्न है अयुति नहीं है जो अयुति पदार्थ होता है उसमें चल जाता है ये गुड़ गुड़ी भाव आदि संबंध लेकर के और संभा कल्पना हो जाती है ये बोलेंगे, समय हो गया है थोड़ा कठिन गहराय भाष्य आदि है थोड़ा ध्यान से पढ़े ओम भद्रंगण देवा स्त्री रंग सुंदे पंचायत